सूत्रांता नाम श्रोत्रिया न्यून ज्योतनाये राजा से लेकर के एक मानस आनंद वाले से लेकर के सूत्र पर्यंत प्राप्त होने वाले जो अनंत सुख के समान है वो वह भी श्रोत्र को प्राप्त होने वाले आनंद के पेशा से न्यून नहीं है इस बात का ज्योतन करने के लिए कह रहे हैं सार्वभमारी सूत्रांता उत्तरो अवांग से लेकर के सूत्र सूत्रात्मा पर्यंत जितने भी हैं ईश्वर पर्यंत उत्तरोत्तर कामिना उत्तरोत्तर कामना विशिष्ट ही सुख है वो सब और ऊंचा और ऊंचा पद प्राप्ति की कामना से युक्त ही सारा का सारा है नीचे सुख प्राप्त पद भी प्राप्ति मनुष्य है ये भी पद है उसे ब्राह्मण और श्रेष्ठ हो गया अपने आप में और क्योंकि सारे समाज गुरु पद प्राप्त हो गए ब्राह्मण मतलब इस तरह से यह हर व्यक्ति अपनी अपनी सारी ही पद ही हैं छोटा सबसे छोटा क्षुद्र पद है आपकी चिंटी बन जाना नहीं सबसे सब क्षुद्र पद है उसको भी अपना सुख वहाँ भी सुख मिलता है वहाँ भी भोग है विलास सब कुछ है यही भगवान कृष्ण ने एक बार रुक्नी के साथ बैठे थे जूला के अपने झूल रहे थे एकदम झूला को रोक जाऊ रोक करके देख के हंस तो जब हंसे तो रुक्नी मुझे क्या बात है क्या ना क्या फंस रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वेशभूषा में कहीं कमी हो कहीं कुछ हो इसलिए आप हंस रहे हैं तो कह के नई नहीं उधर देखिए चींटी और चींटियाँ जो है एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं चिंटी चीन्ति, चिंटिया दोनों एक दूसरे पीछे भाग रहे थे ये चौदह बार इंद्र इंद्राणी हो चुका है, फिर भी इनको भोग की इच्छा चौदह बार इंद्र हो चुका इंद्राणी हो चुका और अब उनकी भोग से असंतुष्ट होकर के शुक्र कर्म कुछ पाप रहा चिंटी चीन्ति चिंटिया बन के भाग एक चीज ऐसी है, संसार नहीं वैराग्य के लिए वो कहानी है गर्भ सं है कि बस सूत्र आत्मा पर्यंत इंद्र तो कुछ भी नहीं है बीच में रह गया ये तो सूत्राधर ऊंचा पद ब्रह्मा जी के ऊपर जो है सूत्रात्मा ईश्वर है ना ईश्वर पद पर्यंत सारा कहते वहां तक सारे कैसे हैं इंद्र के ऊपर बृहस्पति बृहस्पति प्रजापति प्रजापति के ऊपर विराट विराट के ऊपर ब्रह्मा ब्रह्मा के ऊपर सूत्र आत्मा एक पुरुष लोक में अंतिम किया है वो सारे के सारे उत्तरोत्तर काम कामिना कामिना सूत्रांता सर्वाह कामिना है। और ये जो आनंद कैसा है आत्मानंद है अवांग मनुष्यम्योयम आत्मान ये वाणी और मन का विषय नहीं हो सकता उन सब का तो वर्णन कर सकते इंद्र के आनंद बृहस्पति के आनंद सुत्रात्मा के आनंद का भी वर्णन हो सकता है यानी आत्मानंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता उन सबसे परे यह निर्दिषय है ना ये इसीलिए सबसे परे ये सर्वेभ्यो अधिकं आनंद माहा इन सबसे अधिक वो है क्यों क्यों यत्मा तो अवांग मनस गम्य वाणी और मन कविशे नहीं हो पाता है ऐसा लक्षण आनंद है तो ये सर्वेभ्यो अधिक उन सभी से इसलिए सर्वाधिक वस्तु है इदान सर्वेशा आनंद श्रोत विद्य है अभी दिखाना चाहते इसीलिए जो श्रोतृ ब्रह्मष्टों के ब्रह्मानुभूति कर लिया उसके अंदर सारी आनंद महामनुष्य जो सार्वभौम आनंद से लेकर के सूत्रात्म को भी आनंद अनुभव होता है वो सारा आनंद श्रोत के भीतर उसका अनुभव क्यों कैसे कोई समझा रहे तीन विकल्प देंगे यहां ब्रह्मज्ञानी को सर्वानंद की प्राप्ति है इसे तीन हेतु पहला हेतु दे रहे हैं यहाँ पर देखो निष्पृहत क्योंकि उसको किसी भी विषय की कामना नहीं रह गया पूर्ण आनंद उसको प्राप्ति कामना ही आपके पूर्ण आनंद प्राप्ति में बाध है अपनी पूर्ण स्वरूपानंद की प्राप्ति में बाधक क्या है कामना है जो कामना है तो उस कामना की पूर्ति में लग गए तो स्वरूपानंद भूल गए अपने आप को स्वरूपानंद साठ गया और जिस किसी की भी कामना न रह जाए किसी में स्प्रहा न रह जाए तो वह पूर्ण आनंद अनुभव कर लेगा पूरा करना ही नहीं ना जो, जो प्राप्ति नहीं करना है कामना वाले को प्राप्त करना पड़ता है उसके लिए साधन में जुड़ना पड़ता है बहिर्मुख हो जाता है वो पूर्ण से अलग हो जाता है, इसे कामना जो होता है वो पूर्ण आनंद अनुभव कर सकता है और ये जो श्रोत ज्ञानी है वो भी निष्प्रिय होने के नाते ही उसका सर्वान्ध अनुभूति होती है कामेश सर्वेशु सुखेशु श्रोत्रियों हो जाता है तेरे सर्वेशां, आनंदा द्वारा तो सारी सुखों में श्रोत्रियो यदा निष्प्रिय श्रोत्र जिसलिए उस तारित्रम्य वाले सुखों को चाहता ही नहीं है इसीलिए सर्वेश आनंद उस श्रोत्र के भीतर में ही सारे आनंद प्राप्त तेनाली इसीलिए तेना सर्वेशनंदा सन्ती उसी के द्वारा ऐसी इसी कारण से हेतु हेतु तो या संति तस्य सर्वेशम आनंद उल्टा ऐसा कहा जा सकता है इस ब्रह्म ज्ञानी का आनंद का ही एक, -एक बूंद मात्र मानो ये सारे लोग अनुभव करते ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञानी जिस ब्रह्मानंद में विराजमान रहता, रहता है उस आनंद का लेकर वहां तक सभी उपभोग करते हैं आप जो युक्ति स्थापित सारी साक्षिचि स्वदेहत सर्वदेह अभिभोग अवेक्षते दूसरा विकल्प पहले को उपसंहार इतना ही है सर्व कामाप्तिरेश इसी का दूसरा नाम है सर्व काम की प्राप्ति निष्प्रह हो जाना पूर्ण रूपेण सुत्रात्मा ईश्वर पर्यंत के सारे सुखों की काम में सुखे सारे के सारे उन सारे सुखों के प्रति निष्प्रिय हो जाना पहला हेतु है, तो है सर्व काम का यदा अथवा साक्षी, साक्षी चिदात्मा साक्षी रूपा के द्वारा ये सोच रहा है ए अनंत ब्रह्मांड में केलीस ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड में जितने भी ईश्वर इंद्र विंद्र जितने भी आचर चल। उन सभी शरीरों के द्वारा मैं अनंत प्रकार के सुखों का भोग करने वाला हूं अपने आप को अनंत शरीर से पदार्थ करके बोलता है मैं सभी शरीरों के द्वारा मैं आनंद भोग करता हूं अत्य उसका आनंद कैसा होगा आश्चर्य का आनंद शुद्ध शरीर में रहकर करने वाला आनंद के पैसा से अधिक हो सर्वशरी सुखानंद जैसे में आया प्राणोपासना प्राणोपासना खा है खाता है तो कोई दोष नहीं लगता है खाएगा तात्पर्य वहां पर वर्णन किया कि सभी शरीरों में विद्यमान प्राण तो अपने आपको तादात्म्य कर लिया सब शरीर में प्राण है उन प्राणों से अपने आपको अहम प्राणोशमी कर लिया प्राणी सर्व तब कुछ प्राणों के माध्यम से वो सारा चीज खाने वाला हो और वर्तमान उपाधि से ब्राह्मण है साग सब्जी खा रहा है मांस भी नहीं खाता अंडा भी नहीं खाता इस शरीर से लेकिन वो अनंत शरणों के साथ ताजा हुआ सब कुछ खाने तो है। इसलिए कहते हैं प्रकार पर कल्पित है यथा यह शरीर मुझ ब्रह्म में जैसे यह शरीर कल्पित है वैसे सारा शरीर कल्पित है या नहीं जब इस मुझ ब्रह्म में इस शरीर के सारा शरीर कल्पित है तो इस शरीर जैसा मेरा है वैसे मुझ ब्रह्म में कल्पित सारे शरीर भी मेरे हो गए नहीं अत सर्वकों में जो आनंद अनुभव हो रहा कर रहा, मैं ही तो नहीं कर रहा इस प्रक्रिया से सर्व का भी हो सकती है दूसरी विकल्प साक्षिरात्मना स्वदेहवतना अपने शरीर के समान सर्व देहेश सकल शरीरों में भी भोगानवेद है और भोगों को अनुभव करता है इधान पक्षांतर महा यहादेह आनंदाकार बुद्धि साक्षित्व न आनंदित्व जिस प्रकार से स्वदेह में आनंदाकार बुद्धि का साक्षी होने पर न आनंदित्व तो अपने आप को आनंदी नहीं मानता किंतु इतरेष्व अपनी देहेश तद्व इतर देहों में भी उसी प्रकार से अपने आप माने इस एक शरीर के आनंद से आनंदी अपने आप को नहीं मानता सब उस शरीर के उस शरीर के उस शरीर के किसी भी शरीर के आनंद से अपने आप को आनंद नहीं मानता अर्थात सकल शरीरों से होने वाला आनंदों को लेकर के वो आनंदी अपने आप को मानेगा वो आनंद का प्राप्त हो गया तो सकल शरीरों में रहकर जिस कामनाओं को भोगने से आनंद होता है वह उस सकल शरीर में तार्थ के कारण से उसको प्राप्त होकर नहीं हो गया उसको भी हम सर्व काम सबसे करते उक्त प्राप्ति तो प्रकार सर्वानंद तो प्राप्त हो गया सर्वेश सर्व बुद्धि साक्षी अहम ज्ञाना भाव भिद्धांति कहते नहीं नहीं अज्ञानी है उसके लिए ज्ञान ही नहीं हो सकता क्या कह नहीं हो सकता सकल शरीरों में सकल बुद्धियों का सकल शरणों में विद्यमान प्रत्येक बुद्धि है ना सकल बुद्धियों का भी साक्षर पर ब्रह्म आत्मा ऐसा ज्ञान उसके अंदर ज्ञानी में नहीं है ज्ञान भाव मिश्र उसको सर्वान प्राप्ति नहीं हो सकती अद्यप्य तस्तवा न तो तृप्तिर्बोधक यो वेद सोस्कृत सर्वान् का ब्रविश्वति ऐसा नहीं हो सकता न होने से तृप्ति नहीं हो सकती है ज्ञान के पूर, ज्ञान पूर्विका ही तृप्ति है सर्व कामा आप ये कैसे निर्णय आपने लिया कदे तैतृपुरशंग हितुहाया जो व्यक्ति जानता है उस ब्रह्म को करता है करके अष्टुते वही सर्व कामना को प्राप्त कर लेता है इति शुद्धि। ऐसा प्रसद में का हुआ उत्तार तैतृय श्रुति प्रमाण यदि गुहाम निर्मय योग योजना गुहा में हृदय विद्यमान प्रत्यगात्रण साक्षी रुपने जो आत्मा है है उसको जानेगा करेगा वही को प्राप्त करता है आप तीसरा पक्ष तृतीय तीसरी तरीका है सर्व काम आपकी का तीसरी कौन सी है यद्वा सर्वात्मता गायती सर्वदा अहम मन्नम तथा ना चेक्य दीय यद्वा। पहले पक्ष सभी शरीरों में मैं साक्षी बनकर भोग कर रहा हूं अब ऐसे सभी शरणों में मैं आत्मा ही हूं पहले मैं एक था ब्रह्म और मैं एक ब्रह्म साक्षी भाव को प्राप्त करता हुआ सकल बुद्धियों का साक्षी होकर सकल बुद्धियों में होता हुआ आनंद को मैं अकेला भोग कर रहा हूं उससे पहले निष्पृत सकल का मतलब नहीं निष्प्रियता पहला तो, दूसरा है तो सर्वसाक्षित तीसरा है तो हेतु सर्वसानी के तो विद्यमान हो अनंत आत्मा मई हूं ऐसा मान लिया मनंत आत्मा हो गया हूं आ कीट पिपीलिका से लेकर के ब्रह्मा ईश्वर पर्यंत सारा सर्वो के अंदर विद्यमान अनंत आत्मा मई हूं सामना गायत्री सर्वदा और इस बात को साम के के रुषि में लिखा है अहम अन्ना मन्ना अलोक अगम श्लोक कृद अगम श्लोक कृद ऐसे मंत्र है तैत्र प्रषद में महिला सारा का तो में लिया हो वह कैसे रहता है ब्रह्मज्ञानी? उसका वर्णन करने में आया हुआ ऐसे भाव उसके अंदर हो जाता है मैं ही है सब कुछ और रुका हूं मैं ही अन्न भी हूं मनाद भी हूं तथा अन्ना शाम ही अधीय ऐसे साम का गान करता है पाप करता है ईमान लोकान कामान निष्काम रूपी अनुचरण इत्यादि नाम इन सकल लोगों तो की कामनाओं को निष्काम भाव को प्राप्त करता हुआ अनुसरण करता हुआ अनुचरण करता हुआ वह भोगता है ऐसा वर्णन आया इस प्रकार से तीन प्रक्रिया है, का या तो निष्प्रिय हो जाओ या तो ऐसी भावना करो सभी उपाधियों का साक्षी भूत आत्मा मई हूं अतव में एक आत्मा एक में वितीय आत्मा सर्वोपाधि का साक्षी होकर के सर्वोपाधि आनंदों का अनुभव करता हूं अथवा जल सूर्य हजार घड़े में पानी है तो हजार सूर्य हो जाता कि नहीं दिखता प्रतिबंध तद्व सकल शरणों में एक भी आत्मा अनंत आत्माओं को भाव को प्राप्त करके उन प्रत्येक आत्माओं के माध्यम से मैं ही आनंदों का अनुभव करता हूं अतएव सर्व कामना द्वारा सर्व आनंद की प्राप्ति मुझे हो गई है ऐसे सर्व प्राप्ति रूप आनंद प्राप्ति है वो वर्णन हुआ अतीत ग्रंथे ने सिद्धम संक्षिप्त अब तक जो ग्रंथ आपने पढ़ा है उससे सिद्ध पदार्थ का संक्षेप कथन करते हैं। दो बात, चार में से दो का कथन हो गया ना दुख का भाव दुख का भाव से काम आप चीज का निरूपण कर दिया है और अब रह गया कृतिक और दूसरा प्राप्त प्राप्त इसके बारे में भी सुन लो अच्छी तरह से अब क्या सुना है तो पहले बार सुना चुके हैं दोबारा सुन लेना मात्रा ले अवशिष्ट कृत कृत्यत्व प्राप्त प्राप्त उभयम तृप्ति दीपे दृष्ट दीप में क्या तृप्ति दीप प्रकरण में दृष्ट है उभयम तृपीपे सम्यक स्वाभिरी तयवात्रुसंधे श्लोका बुद्धि विशुद्ध उभय तृप्ति दीपे ही इन दोनों बातों को तृप्ति प्रकरण में मैंने सम्यक प्रकार से हमारे द्वारा कह दिया गया है उन्हीं श्लोकों को दोबारा यहां ले लेना तये वात्र अनुसंधे उन्हीं का अनुसंधान करना पड़ेगा क्यों कहें मैं जानता हूं आप लोगों के भी अंत नहीं है अंतर्गण शुद्धि शुद्ध का है श्लोका जब ग्रंथ पढ़ रहा है पढ़ रहा है का मतलब है कि वो पढ़ रहा पढ़ रहा है शुद्धि के लिए जरूरी है तो बारो तो सारा वो तो ब्रह्म ज्ञानी का कृतिकृत्यता कैसी होती है प्राप्त कृत्य कैसी होती है उसके बार बार चिंतन करने से अंतगण शुद्ध हो जाता है इसे संतोम का चरित्र पढ़ते हैं हम लोग क्यों पढ़ते हैं में शुद्धि होती है क्रीड़ा में नहीं नैज त्याग तपस्या तो की, ऐसी उनकी मान दृष्टि कौन थी तो हम भी ऐसे होने के प्रयास करें है ना शंकराचार्य साहब का द्वितीय अध्याय से कहा लक्षण किया करें सिद्धस लक्षणा ने साधक से साधना ने बनती सिद्ध का लक्षण वर्ण किया जा रहा है ये साधक के लिए साध्य है साधकों के जरा साध्य वो और साधन को समझो इसीलिए जो चर्चा इस तरह की होती है इससे अंतगण शुद्धि होता है श्रवण करने से चिंतन करने से अंतगण शुद्धि तिरपन श्लोक से लेकर दो सौ तिरपन से लेकर के टू फिफ्टी थ्री से लेकर के टू सेवेंटी तक दो सौ सत्तर उसी क्रम से ले लेना और दो सौ इक्यानवे से लेकर से शुरू करो फिर दो सौ इक्यानवे से 297 नाइनटी कुल मिलाकर के 25 श्लोक तिरपन से सत्तर तिरपन सत्तर कितना हो गया 18 और इक्यानवे से, से, से दो सौ से दो सौ सन्तानवे सात अठारह और सात 25 श्लोक वहां का आपने यहां पढ़ना है श्लोकों का पाठ श्लोकों का पाठ कल करना नहीं है ना कि पाठ करने से थोड़े पाठ करने से तो होगा जितनी होनी चाहिए नहीं होगी इस अर्थ तो से चिंतन कर ज्यादा होगा अर्थ तो से तो लेंगे देखिए वही जाएंगे सुविधा होगी इस प्रकरण में जाओ दो सौ तिरपन लर्ष लोग में उत्पादी कृत कृत्य तो का ही उत्पादन कर रहे हैं अस्क्रात अहि कामुषिक्रात सिद्धये सिद्धिय मुक्त बहुकृत्यम पुरा सूत तत्सर्वधुनामुष्मिक व्रात सिद्ध्य मुक्तेश्च सिद्धये, सिद्धये सुख और आमुष्मिक सुख की प्राप्ति के लिए पार्लिक सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया है यहां तक कि अगर मुक्ति को सिद्ध करने के मुक्ति पाने के लिए हमने बहुत कुछ किया बहुत पापड़ बेले नहीं बहुत दुनिया में बट के बहुत जन्म ले लिया जन्म ले करके बहुत रगड़ करके बहुत आचार्य बहुत गुरु लोग बहुत अनेक जन्म में अनेक गुरु हुआ ना हर जन्म में गुरु बना रहे और एक एक जन्म अनेक गुरु भी बनाने पड़ जाते हैं पढ़ने के लिए अलग अलग विषय को पढ़ने के लिए पढ़ा पढ़ाण तो पड़ता ही है दीक्षा में अनेक गुरु बनाना गलत दीक्षा नहीं बनाना दीक्षा गुरु तो एक ही होता है और सर संयास दीशा के बाद फिर वैराग्य हो जाना वो बहुत गलत है ना फिर कोई और संप्रदाय बदल देना फिर वो आके और गुरु बना ले तो और भी खराब है एक ही संप्रदाय में गुरु बदलना भी खराब है दीक्षा के कौन से विद्या के लिए आप सौ गुरु बनाए कोई दिक्कत नहीं जितनी चाहो उतने गुरु बना ले चौबीस बना ली आप सौ बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं इसीलिए जितने टीचर से पढ़ सकते उतनी टीचर से पढ़ो जब तक पक्का नहीं होगा से पता नहीं कितने गुरु बन आ चुके चुके हम लोग कितने पढ़ बना चुकेता है पुरा। पुरा जन्मों से लेकर के इस जन्म में ज्ञान होने से पूर्व क्षण सारे का नाम अस्य अस्यूत तत्सर्वम अधुना कृतम और तो सारी चीज जो है आज क्या करके कृत हो गया पूर्व हो गया समझो अस् इस ब्रह्मज्ञानी का पूर्व पुराने तत्व से पहले यह प्राप्ति पहल लेक यह निवृत्त में के प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए कृषि वाणिज्य कृषि वाणिज्य वाणिज्या और स्वर्ग आदि सिद्ध यागोपासनाधिकम च स्वर्ग आदि के लिए यागोपासनादि किया मोक्ष साधन ज्ञान सिद्ध और मोक्ष ज्ञान मोक्ष का कारण ज्ञान की सिद्धि के लिए साधन ज्ञान की सिद्धि के लिए क्या किया श्रवणादि इति कर्तव्य आसित अब क्या हो गया सांसारिक कंसारिक फलैच्छा था सांसारिक फल्छा नहीं रह गई ब्रह्मानंद साक्षात्कार ब्रह्मान का साक्षात्कार हो गया है अतएव तत्सर्व कृषि अहिक के लिए कृषि आदि यागा के लिए जो श्रवणादि जो कार्य था कर्तव्य था सर्वं क्रिता, क्रिता, क्रिता कुछ करना नहीं रह गया अतः परम अनुभाव तो क्योंकि अनुभूति के, के पश्चात में अब अनुठ कुछ भी नहीं रह गया अब जो चल रहा है चलते रहने दो वैसे कोई मतलब नहीं अध्ययन हुआ तो ठीक है पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा हुआ रहो तो ठीक है, जैसा भी चल रहा है उससे कोई आग्रह नहीं है ऐसे ही ही रहना रहना है, है, यही करना ये करना वही कुछ भी नहीं उपालन करके तत्ता देख तृप्ति को दिखा दे तदेक कृत कृत्यत्म प्रतियोगी पुरस्तर अनुसंधे एवं त्रिप्य नित्यश प्रतियोगी प्रसन्न प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वक यथावती प्रतियोगि का अनुसंधान पूर्वक जिस प्रकार से वो की सिद्धि होती है उसी को उस तृप्ति को यहां पर वर्णन करने जा रहे हैं एवं त्रिपति नित्य प्रतिदिन सवेरे से रात तक उसके मन में भाव बना रहता है सिद्ध हो गया काम हो गया अब और कुछ करना जैसे यहाँ पर तो समस्या होती ना पढ़ाई कर रहा है एक पास हो तो फिर अगला और पढ़ाई दिखता है वो अगला कक्षा पास होना है वो अगला दिख रहा है अगला दिख रहा है अगला दिख रहा है चक्कर रहता है पढ़ाई छोड़ देता है चलो नौकरी मिल गई अब क्या करना पड़ा ये नौकरी में झंझट रहती है वो आगे कैसे होगा प्रमोशन उसमें लगा रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसकी कोई परीक्षा देनी पड़ेगी जैसे बैंक वाले हैं अपनी बैंक की परीक्षाएं होती कोई कंपनी है उसके अंदर परीक्षा रखते हैं उसको पास होना है जिंदगी पर वैसे रख जाते हैं एंड ही नहीं इसलिए क्या हुआ वो सहारा करते हो से सारा कृत्योग अनुसंधान पूर्वक जो है जिस प्रकार से होता है तथा तो आगे कहे जाने प्रकार से सर्वदा नित्य सर्वदा त्रिप्य इसके अंदर तात्कालिक तृप्ति नहीं है सर्वदा त्रृप्य नित्यश त्रिप्य वो कैसे अनुसंधान करता है वह तृप्ति कैसी होती है वर्णन करते अनुसंधान प्रपंच दुखीन अज्ञा संसर दो काम पुत्राद्यपेक्ष परमानंदपूर्ण संसरा कि दुखी नो अज्ज्जा संसर दो या ज्ञानी लोग जो हैं दुखिया वे भले संसार को प्राप्त होते रहे हम तो सुखिया बाबा हैं हम तो दुखिया नहीं हैं तो सुखिया है इसीलिए भाई संसार तो उन लोगों को है जो दुखिया होते हैं तो क्यों को संसार है क्यों उनके अंदर अपेक्षा है पुत्राद्यपेक्षा काम के अपेक्षा होने के नाते उनकी इच्छा के मुताबिक संसार को प्राप्त होते रहे हमें पुत्र किसी की अपेक्षा न पुत्रेश वित्तेषण न लोकेश् तो तीनों ऐसा साधु हो गए तो वैसे पुत्रेश तो खत्म नहीं कुछ तो कहने के बाद भी कर लेते हैं काम पुत्र पूरी कर लेते हैं पुत्राधिकारी पैदा ही कर लेते हैं क्या जाने कौन सा कैसे मिला <laughs> पुत्राधिकारी पैदा कर दो कई आश्रमों में आजकल ऐसा हो रखा है पुत्राधिकारी पहले पैदा करके उसको पढ़ा लिखा करके उनकी पुत्रेश नित्ते लोकेश ने आया भिक्षा चरम चरंती है संयास प्रवेश छोड़ करके कहा से आ जाएगा वो इसे ब्रह्मज्ञान जैसे क्या करेगा, तो तो करेगा? लेकिन एक चीज अली जाती है लोक तो दुनिया में नाम चाहे दुनिया हमारी पूजा करे दुनिया हमको माने हम बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा है क्यों हमको नहीं पूछता दुनिया कोई ना कोई गद्दी में बैठना चाहेंगे लोकेशना है।, है सबसे ज्यादा समस्या है पुत्र नहीं है आपकी तपस्या कर आपके पास वित्तीय बहुत आते रहता कहीं भी बैठो वो पहाड़ में कहा बैठा हो उसके पास वित्तीय की कमी नहीं होती जितना जो उतना आ रहा है महात्मा के साथ पैसे कमी नहीं होती आती रहती जाती रहती समस्या के लोकेशन की बात है, वहाँ ही चढ़ना चाहता है सर तो तो सर पड़ेगा ना, कैसे <laughs> समस्या। <laughs> <laughs> अब लोकेशन की पूर्ति के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है काम आसंत अनेको जन्म लेना पड़ेगा अनेकों जन्मों में उत्तर उत्तर गद्दियों को पाते पड़ेगा कति से पुत्रि अपेक्षा ये वसंसर परमानंद पूर्ण हो और मैं परमानंद परिपूर्ण हो चुका हूं मुझे क्या जरूरत है न हाथी पर चढ़ने की जरूरत घोड़ी पर चढ़ता है ना न घोड़ी पर चढ़ना है न हाथी पर चढ़ना है, है फिर क्या करना है क्यों परिपूर्ण आनंद संसरा में की छया इच्छा को मैं संसार को प्राप्त करूंगा अर्थात किसी भी इच्छा के वजह से मुझे संसार की प्राप्ति नहीं होगी में इत्य प्राप्त ग्रंथे न किसी पूर्व तत्व पूरी ग्रंथ संदर्भ के द्वारा तथा तावत अहिक सुख वर्शे थे उनमें सबसे पहले अहित सुख छहने वालों के पेशा से स्वामी विलक्षणता को ब्रह्मज्ञानी प्रकट करता है इस इस्लोक से इत्यादि। स्वर्गादि की प्राप्ति करने के लिए कर्मिक अनुष्ठान करने वाले वो गृहस्थियों के पेशा से अपने में क्या विलक्षणता है वो प्रकट कर रहा है देखिए अनुतिष्ठं कर्माणी परलोका सर्वलोकात्मक अनुतिष्ठा कि मैं स्वयं अनंत ब्रह्मांड हो गया हूँ एक प्रजा करके सृष्टि का सृजन करके सर्वलोकात्मक मई हूँ मई सर्वलोकात्मक हो मैं किस लोग को प्राप्त करूंगा अब क्या करना है प्राप्त करना प्राप्ति रहा सर्वलोक हो प्राप्त क्या है स्व से भिन्न कोई लोक हो वह तो प्राप्ति होता है स्व से भिन्न कुछ भी नहीं रहा सर्वलोकात्मक ही मय हो गया अब मेरे प्राप को प्राप्ति कोई लोक नहीं रहा अतः मतलब लोक प्राप्ति अर्थ को कर्मा अनुष्ठान करने की नहीं रहा अनुतिष्ठ कर्माणी कौन परलोक परलोक को जाने की इच्छा करते हैं जो अपने से भिन्न परलोक को मान रहे हैं और वह जाकर से करना चाहते हैं वे लोग बल्ले साधनों का अनुष्ठान करते रहे किन्दु तो सर्वलोकात्मक हो अहम मई सर्वलोकात्मक होने के नाते कस्मा किम कथम अनुतिष्ठ कौन से कर्म को किस प्रकार से किस लिए मैं अनुष्ठान करूंगा ये प्राप्य स्विन्न कोई लोकर ही नहीं रह गया कई बार कहते एक संत है महाराज आप चलो उधर चलो इधर चलो वो कहते थे कहा सारे तीर्थ मुझ में, सारे ब्रह्मांड मुझ में कल्पित और मैं बाहर जाऊ कहा जाऊंगा मुझसे बाहर कहीं कुछ हो तो जाऊंगा हमारे से भिन्न नहीं है कहते तुम्हारी कल्पना है बात करते थे ना ऐसे आप तो हम ना। आप हमसे भिन्न है।, है।, है ना हमको जवाब दे रहे हमारे अंदर कल्पित भार दिख रहा है इतनी कभी उन्होंने कहीं गए ही नहीं कुछ देखा भी नहीं है नहीं। तुमको है ना तो सुन जाओ फिर वो लग रहा है वहाँ वैष्णो देवी कहीं है तो जाओ देखो अपने अंदर नहीं भी करा तो है तो जाओ वहा देखो लोक संग्रह में वापस करना है तो जरूरी नहीं है लोकसंग्रह हर साथ लोक संग्रह के लिए दौड़ दौड़ते करते रहेगा कोई जरूरी नहीं लोक संग्रह के लिए करना भी वो भी पक्ष आएगा यहाँ पर लोक संग्रह के लिए जरूरत नहीं है हर साधु का प्रारंभ कर्म लोक संग्रह धर्माचारी हो वे कोई तो जरूरी नहीं हर ब्रह्मज्ञानी धर्माचार्य नहीं हो जाता का कहना है कि का से कस्मा किम खत्म किस किस वजह से से किसे पाने के लिए किस प्रकार बताओ ही में हूं अति स्वर्गाधिक प्राप्ति करने के लिए जो कर्म करने वाले भले करें और संसार को प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त होने हमें कोई चीज प्राप्त करने लिए रहा ही नहीं अति स्वर्ग भी हमारा से भिन्न नहीं होने के कारण से प्राप्य नहीं रहा अरे उसके कर्म के अनुष्ठान की भी जरूरत नहीं है ना स्वार्थ प्रवृत्ति अभाविक परार्थ प्रवृत्ति किम न सह कहीं अपने प्रयोजन से प्रवृत्त नहीं हो रहे हो तो दूसरों के प्रयोजन करने प्रवृत्त हो जाओ लोग संग्रह लिएत इत्याशं अधिकारा भाव सा उसके लिए भी अधिकार ही ना परार्थ प्रवृत्ति के लिए भी अधिकार अधिकार ही खत्म कर दो जड़ी ही खत्म कर दो दूसरे के लिए भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अरे जब तक जनू चोटी रहेगा तब ना आपको दूसरे के लिए करना पड़ेगा पंडित करनी पड़ेगी ब्राह्मण है, है मान पंडित है वो करेगा क्या चोटी रखा है तो लो लोग उसको बुलाएंगे अपने लिए भले भी करेगा दूसरों के लिए तो करना ही पड़ता ना जा करके जन चोटी निकाली तो कौन बुलाएगा आपको पंडित ही करने और कौन बुलाएंगे फिर भी मूर्ख लोग कह देते हैं महाराज आप ही कर दो जब हमारे लिए ऐसे बोलते हैं हमसे भी करते दो हम कहते भाई नहीं नो लाइसेंस हमारे पास लाइसेंस नहीं है न चोटी है न जने हम कैसे कर देंगे तो शुद्र को हो सकता है तुम तो शुद्र तो नहीं हो ना उससे बैठ तो कर लोग ब्रह्म तो विद्या भी क्या पाठ पढ़ते पढ़ते लोग ब्रह्म ज्ञान हो गया पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है अरे अलग से बचू कु करना थोड़े यहाँ ज्ञान सोच करना नहीं चिंता नहीं तो करना है पढ़ते पढ़ाते भी चिंतन हो रहा है पूर्वोत्तर काल में ऐसे हो जाए काम पूरा हो जाता है इसे बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा जिंदगी भरो पढ़ाते रहे वेदा संस्कार बन गई ब्रह्मानुभूति हो गया उसके बाद भी लेकिन वो संस्कार हो क्रम ऐसे ही था वो पढ़ाते रह गए मरने तक शरीर के मरने तक चलता रहा कई लोगों को देखा गया नहीं ब्रह्मानुभूति काम नहीं है आगे पढ़ा पढ़ाई नहीं जो लोग जमुंड उठाए वो कमुंड चल दिए लोग देखते रह गए जिनकी आधी तैयारी रह गई पूरी हुई पूरी हुई नहीं हुई, नहीं हुई नहीं। तुम जाना अपने चलते ऐसे भी लोगों को देखा इस तरह से है इसलिए कह नहीं सकते हैं ब्रह्म ज्ञानी का प्रारंभ क्या होता है सबका अपना अलग अलग अलग है इसलिए अनुष्ठान की जरूरत नहीं है उसको लौकिक भी नहीं पारलौकिक साधन की भी जरूरत नहीं है स्वार्थ प्रवृत्ति अभावे पराप्रवृत्ति की व्याचाते शास्त्राणी वेदाध्याण मे तो नाधिकारो अक्रिय अक्रिय मैं निष्क्रिय स्वरूप ना अक्रिया रूपों सारी की क्रिया ही तो है पढ़ाना भी क्रिया है व्याचक्षास्त्राणी वे लोग भले शास्त्रों का व्याख्यान करते रहे वेदान अध्यापा वेदों को भले पढ़ावे ये जो इस कार्य के लिए अपने आप का अधिकारी मानता है आचार्य पास किया है नहीं, वे पीएचडी किया पढ़ाऊंगा तो अधिकारी मान रहे थे तो पढ़ाओ छात्र क्या करो भागवत पढ़े भागवत कथा सुनाओ दुनिया कमाओं तो के लिए तो यदि आप अपने आप को अधिकारी मानते ये अत्र अधिकारी ना जो इस विषय में अपने आप को अधिकारी मानता है मैं शास्त्र पढ़ाऊंगा कि मैं शास्त्र मैं वेदों को पढ़ाऊंगा वेद पढ़ा हूं मैं इसके अधिकारी हूं तो अपना कर विशिष्ट कार्य के प्रति अपने आप को अधिकारी मानते तार का संपादन करने में असमर्थ होता है और जिसके लिए मैं अख्री हूं अति किसी क्रिया विशिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे किसी क्रिया को करने की जरूरत नहीं क्रियावान ही क्रिया को संपादन करेगा ना जब अक्रिय रूप हो तो मैं क्या क्रिया संपादन करूंगा निकारो मुझे किसी चीज में अधिकार ही नहीं है अब क्रियो तो, तो क्यों मैं निष्क्रिय स्वरूप हूँ अलग अलग हेतु दे रहे देखिए हितों पर ध्यान देना है पहला है तो पुत्रादी ऐसा दूसरा है त्मकत्वात्थ तीसरा है तो अनधिकारत्वा त्रयावा अलोक को कोई साधन को करेगा नहीं सर्वलोकात्मक पारलोकिक साधन का अपनाएगा नहीं इस लोक में विद्यमान विशिष्ट चेष्टाएं शास्त्र अध्ययन आदि वेदाध्यन आदि वह भी नहीं कराएगा जो कि अधिकारी विशेष को ही करने का अधिकार होता है इन चीजों का हर व्यक्ति नहीं कर सकता हर व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता हर व्यक्ति वेद का उच्चारण नहीं कर सकता हर व्यक्ति हर कर्म को नहीं कर सकता अधिकारी वेद से होता है तो वो हम अनधिकारी तो क्यों आयादेव भरणार्थम भिष आहरणादिकम पर स्नादिक्रियमाण उपलब्ध थे बहुत सुंदर बोल दिया पूर्व पक्षी कहते महाराज बोलते तो बहुत लंबे जवड़े लेकिन आप रोटी खाते हैं न मैं देख रहा हूं अब रोटी खा रहे हैं जिम के चार खाते हैं नहीं रोटी तो सबरे शाम खाते हैं और यह भी देख रहा हूं गंगा जी में डुबकी क्यों लगाते पर लोग का साधन को तो गंगा जी के प्रति श्रद्धा गंगा जी में नहाना गंगा जल को लाना गंगा जल को पीना गंगा जल का भोजन तो क्यों करना चाहतेह का भरण करने के लिए भिक्ष आरण आदि करो परलोक की अर्थ परलोक का प्रयोजन घोषित करने के लिए स्नाया क्रियमाण आप करता हुआ हमें है हमें देखने को अक्रियम इसलिए आप जो जबल रहे मैं निष्क्रिय अक्रिय रूप झूठ इंत तदप्रिया न्येरव कल्पित मे भाई अपनी दृष्टि में न शरीर है अक्रिया और न गंगा है, ना ना ना और है ना कुछ हो रहा है न कुछ भी नहीं हो रहा किंदो, फिर है क्या ये सब? कल्पित दूसरों के है। की तरह कल्पित है इस अद्वैत अनुभूति की बात जो वास्तविक वेदांत सिद्धांत आता है ना न शरीर है न कुछ न ना तुम न फिर कद ब्रह्म के पास जाना पड़ेगा स्रोत ब्रह्मनिष्ठ के पास कर जिस शरीर में जिस चिदावास ने ब्रह्मानुभूति करी थी उस शरीर को आप अज्ञानी के कौन से स्रोत कहा जाता है और वह शरीर प्राण चल रहा है उसके अंदर अब कोई जीवात्मा नहीं है उसके अंदर अभी कोई जीवात्मा नहीं रह गया और जीव ब्रह्म हो गया ना जो जीव शरीर में था वह ब्रह्मानुभूति कर गया ब्रह्म ही हो गया सर्व्यापक हो गया वो तो रह गया ना शरीर वो प्राण तो रहे, उस शरीर को लोग कल्पना कर तो जरूर जीवात्मा कल्पना करते हैं लोग तो जीवात्मा नहीं है ब्रह्म ही है अब कहा जीवात्मा उसको उस शरीर को ही हम लोग मान लेते हैं है, उसे गुरु मानते हैं उसके मुख से उपदेश मिल रहा है मानते हैं, और सारे व्यवहार उसके साथ होता है, गुरु शिष्य आदि सब कुछ। कहते हैं अन्नी रेव कल्पिता। सारी बातें अन्नी के द्वारा ही कल्पना है स्वयं में कुछ भी नहीं है निद्राभिक्चे स्नान न शोच ने करोार्चित कल्पयंतीदन्य कल्पना निद्रा हो चाहे भिक्षा हो स्नान हो चाहे शौच हो में से किसी की भी या इसके सदृश अन्य की भी किसी भी क्रिया का न इच्छा हमें न करो न मैं चाहता हूं नश्चित कल्पयंति मुझे ब्रह्मस्वरूप में दृष्टा कल्पना ही करते हैं तो किम अन्य कल्पना दूसरी कल्पना से मेरे को क्या लाभ जैसे कि दूसरे के स्वप्न में आप मर गए हों तो आपके वास्तव में मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे दूसरे के स्वप्न में आप मर गए तो वाकई में मर जाओगे क्या अन्य की कल्पना से आपको किस्मत को ऐसा नहीं होने वाला इस शरीर में अन्नी की कल्पना से कल श्रोत्र पृष्ठ गुरु है या आचार्य है मैं इसे पढ़ रहा हूं एक जीवात्मा है श्रेष्ठ जीव है ऐसे ही कोई कल्पना करता है उस कल्पना से जिस शरीर में रहता हुआ अच्छिवास ब्रह्म हो गया है उस ब्रह्म पर को असर करेगा। ऐसे कहता है, तो है? अन्य की कल्पना से हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता कि ब्रह्म है उसका प्राप्त जो कर चुका है उसे कोई अंतर नहीं इसे ब्रह्म सूत्र में भगवत गीता तेरहवा अध्याय में शास्त्रार्थ किया प्रश्न ने पूछा आदमी ने शंकराचार्य जी से फिर ये क्या हो रहा है हमारा और आपके बीच में क्या हो रहा है शास्त्रार्थ शंकराचार्य करते हैं कौन पूछ रहा है कौन पूछ रहा है बताओ तो मैं पूछ रहा हूँ तुम तो अज्ञानी और आप तुम्हारे लिए ज्ञानी है।, तो है तुम्हारे लिए नहीं तो शंकराचार्य नाम की चीज है लेकिन तुम पूछने वाला अज्ञानी का दृष्टिकोण भी शंकराचार्य नाम को पा दिया तुम्हारे दृष्टि तो में है केवल हमारे दृष्टि में न पूछने वाला है न जवाब देने वाला है न कोई पूछ रहा है न कोई संग्रचार न कोई चीज पढ़ा हुआ या बैठा हुआ और जवाब दे रहा हो पूछने वाला अज्ञानवशत पूछ रहे हो और तुम्हारे अज्ञानवशत तुम्हें दिख रहा है कि अमुख से मेरे को जवाब मिल सकता है तुम जिससे तुम जवाब की संभावना कर रहे हो वो भी तुम्हारी कल्पना है नहीं तो पेड़ से पूछना तुम्हारी कल्पना है ये पेड़ ज्ञानी नहीं है पेड़ ज्ञानी नहीं है कौन निर्णय ले रहा है मैं बोल रहा हूं क्या बोल रहे हैं निर्णय ले रहे हो कहते निर्णय लेते हो आप, ले ले तो आप अज्ञानी हैं ना इसका आपने भेद किया ना एक ज्ञानी भेद किसने करा तो उसी के लिए सारा संसार इसके तय अन्य की कल्पना सारा है में ब्रह्म न कल्पना किंचित ज्ञानियों की, की कल्पना का अधिष्ठान रूप मैं हो गया इसलिए कहता है बहुत सुंदर देंगे बंदरों का दृष्टान देंगे इस ठंडी के मौसम में बंदर क्या करते हैं जंगल में होते हैं गुंजा एक लाल लाल होता है उसे एक तरफ काला होता है बाकी लाल होता है अंडे क्या कर जैसे होता है बीच गुंजा, गुंजा बहुत उसको क्या करती है बंदर वो तो लता होती है फल गिरता है गिराओं को को को इकट्ठा करते हैं और को नीचे कर देंगे, को कर देते देते लाल ऊपर ठंड से बचा दिया बंदर ने गुंजा पुंज में अग्नि की भावना किया और उस अग्नि को आग पैर रख दिए उस अग्नि पर आप पैर तो जल जाएंगे कभी नहीं होगा अन्य की कल्पना होने से क्या फर्क पड़ता है उसके दृष्टांत कल्पना की कल्पना से भी हमें बाधाएं कौन सकती है इत्याशंभावी दृष्टान्त गुंजा कुंजादित नान्या वहनिना नान्या संसार धर्मान भजे गुंजा पुंजारी अन्य आरोपित वनी ना न गुंजा पुंजारी में अन्य के द्वारा आरोपित अन्य मन वानर के द्वारा आरोपित वनी के द्वारा आपका पैर जैसे जलता नहीं है उसी प्रकार से अज्ञानी के द्वारा आरोपित जैसे ब्रह्म में आरोपित आप गुरु हैं आप शर्त हैं ऐसे किसने बोल देने मात्र से हम संसारित हो जाएंगे अन्य आरोपित संसार के धर्म धर्मान एवे अहम न भजे अन्य आरोपित अन्य आरोपित जो क्या है संसार धर्म है संसार धर्म क्या है ये गुरु संबंध आदि ये सारी चीजें मुझ में बिल्कुल नहीं है अहम न भजे नगरोनंदरोध मुखी नहीं का नो मेरा भावे कर्मानुष्ठान साक्षात्कार श्रवणाधिकम करें फलांतर की इच्छा न होने से कर्मादिकल अनुष्ठान न हो क्योंकि श्रवणादि तो करते रहोगे तत्व साक्षात्कार के लिए तब तो के लिए श्रवण करना ही चाहिए ऐसा अब चरित्थ हो गया अनुभूति होने के बाद फिर क्या श्रवण की जरूरत यदि एक बार वेदांत को श्रवण करते हुए गुरुमुख से सम्यक पूर्ण श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं तो एक ही बार काम का हो जाएगा बार बार श्रवण करने की क्या जरूरत है बार बार श्रवण कर अहम की अनुभूति होनी तो हो जाएंगे कोई कठिन नहीं है लेकिन अंतर में श्रुद्धि हो शास्त्र उपनिषद वाक्यों में निष्ठा हो सुनाने वाला गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो देर देख श्रद्धा होते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिया संयत इंद्रिय हो तत्परता हो और श्रद्धा गुरु गुरुशुति वचन हो साक्ष्य गर्व हो जाता है और कईयों को तो हुआ है होते हुए भी, भी वो अपना अज्ञात जैसे ही रहते हैं पता नहीं चलेगा ना आप किसी ब्रह्म ज्ञानी तो को देख करके आप नहीं निर्णय ले सकते ज्ञान तो झलके या न झलके क्या भरोसा है कंपनी से दर्पण बन के निकल गया है कि नहीं रास्ते में किसी दर्पण में धूल बढ़ गया है किसी दर्पण में धूल नहीं पड़ा नहीं अभी तो तय नहीं होगा ना कि अमुक दर्पण में धूल जरूर होगा कैसे निर्णय आप कंपनी वाला नहीं बोल सकता ये जो दर्पण जा रहा है इसे धूल नहीं बैठेगा सब पर धूल जरूर मिलेगा जमेगा ऐसे कह सकता है कि कोई? कोई नहीं। उसी प्रकार किस उपाधि में ब्रह्म ज्ञान हुआ है वह ब्रह्म ज्ञान अनुभूत उपाधि है उस उपाधि को देख क्या आप पहचान नहीं पाएंगे ब्रह्म ज्ञान अनुभूत है और संभल नहीं है ये निर्णय आप नहीं, नहीं कोई नहीं ले सकता विद्वान विद्वान को पहचान सकता है ब्रह्म ज्ञानी को पहचान वह उपाधियां अपने आप आकर्ष्ट होती है तत्व ज्ञान की एक उपाधि ज्ञान हुआ है वह उपाधियों के परस्पर पहचान हो जाएगा जाति स्वभाव वो भी एक जाति बंद है ना ब्रह्म ज्ञानी जाति तो शरीर सारे शरीर जिन जिन शरीरों में प्रमुख हो, हो जाएंगे उनका आपसी आकर्षण होगा आपसी पह, पहचान होगा और आम आदमी मालूम पहचान ही नहीं सकता जैसे अजगरवत अवधूत बालवत उन्मत्तवत जड़वत ऐसा वर्णन आया कोई भरोसा नहीं किस टाइप का होगा अब सोचेंगे व्यवहार को देख करके भाई तो कुछ नहीं है एक महात्मा था पागल जैसे रहता दक्ष खिचड़ी बांटती उस गेट के सामने एक झोंपड़ी में लोग समझते पागल है पागल है और कई बार उस समय थे, थे भीड़ भाड़ का होता नहीं था तो पैदल वॉकिंग इसमें चल जाते थे ठंडी के दिनों में गंगा के ना वहां जाते थे तो लोगों को रटते जाते थे। और उसके क्या पता नहीं देखे लोग तो पागल कहते हैं लेकिन अतरा गोल रहे हैं संस्कृत बोल रहा है, बोल रहा है। हम उसके कि हाथ वाली पुस्तक थे पुस्तक सिद्धांत हो दिया अति उत्तम तो या ना पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम काम फिर कहता कहता है है है कैसे बोल रहा ये तुम कर रहे हो, ने ने तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैंने भी अकेले तुम्हारा व्यर्थ है बोलता है मुस्कुरा दिया जाये थे कालांत क्या तुम्हें भी समझ में आए गई बात कालांतर में अभी बोलने से फायदा नहीं है ऐसे चुपचाप झोंपड़ी में तो साधारण आदमी है ये ज्ञानी पुरुष है फिर हमने अपने आचार्य जो रामायण जी थे ये रामाण जी ने हम कर जो, जो पढ़ाते थे ब्रह्मचर जो प्रसठ प्रश्न सब ना एडिटिंग करते थे उनके पास आके बोला ऐसे ऐसे हा? तो फिर वो भी गए अगला दिन सात महीने काफ़ी देर तक चर्चा और दुनिया के सामने पत्थर मारेगा गाली देगा पागल जैसा पता ना चले कि हमारे पास कोई ज्ञान लोग सब सब पागल पागल ही समझते समझते थे आश्रम वाले भी सब थे। किसी को हमारे में में। को आएंगे कोई बैठेंगे सत्संग करो ये करो लफड़ा होगा पत्थर मारना गाली देता है भाग ऐसे महाराष्ट्र जीवन में नहीं देखा चौरासी में चौथा तो इस तरह के इसलिए कह नहीं सकते हैं उनकी बाह्य व्यवहार शारीरिक व्यवहार को देखकर के कहा नहीं सकते इस उपाधि में ब्रह्मज्ञान है या न किसी उपाधि ब्रह्मज्ञान प्रकट हो जाएगा बार और उपदेश भी मिलते रहेगा लोगों को भला भी होते रहेगा और किसी उपाधि बिल्कुल छिपा हुआ रहेगा कुछ पता नहीं इसलिए यहां पर भी ये कह रहे हैं कि वो जो है फलांतर का पेशा न होने पर कर्माष्ट नहीं करेगा श्रवण करना पड़ेगा तो वो भी नहीं जरूरत ना श्रवण करना है ना कराना है पढ़ना पढ़ाना दोनों भी नहीं है जरूरी नहीं है प्रार्थना होता है तो ठीक है नहीं हो कोई आपत्त्य नहीं विधि मत करो ब्रह्म को पढ़ाना ही पड़ेगा सुनना ही पड़ेगा सुनाना ही पड़ेगा कोई विधि नहीं होना वो समझा रहे अज्ञान आदि अभाव श्रवणाली कर्तृत्व नास्ति। जब अज्ञान आदि का भाव हो गया है तो श्रवणाली कर्तृत्व शिण्वंतत्व जानम कस्म श्रोम्य हम मशय आपन्ना मे अहम संशय शिण्वंत अज्ञात तत्वा जिन लोगों का भी तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं है वे लोग भले जा जा करके तो सोचे घुम घुम घूम कर सुनते रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है जाओ जब तक सुनते रहे वहां सुनो फिर वहां सुनो फिर वहां सुनते रहे जब तक तब तक ज्ञान नहीं हो रहा है तक तब तक सुनते रहे हमें कोई आपत्ति नहीं अज्ञात तत्व वाले जो हों उनको जरूर सुनना चाहिए ये कहते और मैं कैसे अपने आप को कह रहे हैं कहते है कि भाई जानन कसमा सुनो मैं अनुभव कर लिया है उसको आप क्यों सुनने मनन वे करें जिनकी दिमाग में अभी माया दोबारा बदन करेगी या नहीं करेगी संशय जिसके में क्या मैं ब्रह्म या नहीं हूं अभी जिसकी दिमाग में संशय ग्रस्त हो वो बोले मनन करें और मैं तो संशय रूप ही हो गया हूं मेहर को मरन की क्या जरूरत मन संशय आप संशय संशयापन्ना संशय से युक्त जो लोग हैं वे भले मननात्मक कार्य करते रहें न मन मैं मन भी नहीं करता हूं क्यों संश न संशय रूप अज्ञात तत्व अज्ञात ब्रह्मत्मकत्व लक्षण तत्व यही अज्ञात है ब्रह्म और जी की एकत्र ज्ञान जिसको तत्त्व तो उन लोगों के द्वारा ते तथा बोलता श्रवण करो ऐसे जो लोग है वे श्रवण अवश्य कार्य करते रहे मिथ्या ऐसा तो, है क्या वैसा है विपरीत है ऐसी जो संका है, जिसके अंदर संशयवान है वो लोग मनन कुरो तो, मात मम तो दुभय अभाव इन मुझ में ये दोनों ही नहीं रहा है अतएव नो भे उन दोनों में भी हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है